लेसन टू पेज नंबर 19 मैं हूँ हम हैं तू है तुम हो आप हैं यह है ये हैं वह है वे हैं पेज नंबर ट्वेंटी मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ हम लड़के हैं हम लड़कियाँ हैं तुम लड़का हो तुम लड़की हो वह लड़का है वह लड़की है मैं घर में हूँ तुम घर में हो मैं था हम थे मैं थी हम थी तू था तुम थे तू थी तुम थीं, आप थे आप थीं, यह था ये थे यह थी ये थीं, वह था वे थे वह थी वे थीं, मैं लड़का था मैं लड़की थी हम लड़के थे हम लड़कियां थीं। पेज नंबर ट्वेंटी वन तुम लड़का थे तुम लड़की थी वह लड़का था वह लड़की थी लड़का घर में था लड़की घर में थी लड़के घर में थे लड़कियां घर में थीं। मैं हूँगाब्लिक होंगा हम होंगे मैं हूँगीब्लिक होंगी हम होंगी तू होगा तुम होगे तू होगी तुम होगी आप होंगे आप होंगी यह होगा ये होंगे यह होगी ये होंगी वह होगा वे होंगे वह होगी वे होंगी मैं लड़का होंगा ऑब्लिक होऊंगा मैं लड़की ऑब्लिक होऊगी हम लड़के होंगे हम लड़कियां होंगी पेज नंबर ट्वेंटी टू तुम लड़का होगे, तुम लड़की होगी वह लड़का होगा वह लड़की होगी लड़का घर में होगा लड़के घर में होंगे लड़की घर में होगी लड़कियां घर में होंगी पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स अभी कल कोरिया क्लास छात्र डॉक्टर नहीं पिता बच्ची बेटा भारत माता मैं लड़का साउल स्कूल ऑफिस किंतु क्या घर छात्रा दिल्ली पहले बच्चा बाजार बेटी महंगा मार्केट यहाँ लड़की सस्ता